नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइनटी पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जी हां जैसे कि हम लोग करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम लोग बात करेंगे करियर इन प्रिंट मीडिया जी हाँ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रिंट मीडिया का मतलब होता है न्यूज़ न्यूज़ नीश एजेंसीज और बहुत सारे उसके आगे पीछे वाली जो करियर है उसके बारे में हम आज सुनेंगे आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ रश्मि जी हैं जो जमशेदपुर से पधारी हुई हैं और वो बताएंगे कि करियर इन प्रिंट मीडिया में क्या हो सकता है उस विषय पर जानकारी हम उनसे लेंगे तो आप सभी की तरफ से रश्मि जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी रश्मि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तो और मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं जी मेरा नाम रश्मि है मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ मैंने अपनी आ, स्कूलिंग आंध्रा एसोसिएशन इंग्लिश मीडियम से की प्लस टू भी मैंने आ, तो सेम स्कूल से किया उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया करीम सिटी कॉलेज और स्पेशलाइजेशन मेरी मास कम्युनिकेशन वीडियो प्रोडक्शन में थी उसके बाद फिर मैंने भोपाल से माखन चतुर्वेदी राष्ट्रपति पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की आ, उसके बाद मैंने एमफिल भी किया जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है अब मेरी पी भी चल रही है वो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से हो रही है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए और जैसे कि हम लोग आज के विषय में बात कर रहे थे बात करने वाले हैं करियर इन प्रिंट मीडिया या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इस विषय में जैसे कि इसकी जो खासियत है वो बताइए जी जैसे कि मीडिया के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी मीडिया कई प्रकार की होती है जैसे प्रिंट मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है न्यू मीडिया है ट्रेडिशनल मीडिया है फोक मीडिया है और जहाँ तक आज मैं प्रिंट मीडिया के विषय में बताना चाह रही हूँ तो प्रिंट मीडिया में जैसे न्यूज़ मैगजींस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें आती हैं और न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स मेनली प्रिंट मीडिया का दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम डे टू डे लाइफ में से पढ़ते हैं और इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन और लेते हैं क्या देश विदेश में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें न्यूज़ प्राप्त होती है प्रिंट uh, मीडिया के थोड़े हिस्ट्री में जाना चाहूँगी क्योंकि जहाँ तक स्टूडेंट्स और करियर और करियर की बात है तो पहले थोड़ा हिस्ट्री भी जानना चाहिए हमें प्रिंट मीडिया की बात करना चाहूँगी तो इसकी हिस्ट्री में भी थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहती हूँ कि अगर हिस्ट्री जानते हैं तो हम इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं ये एटीन सेंचुरी में इंडिया में आई थी और सेवनटीन uh, में पहला न्यूज़पेपर आया था जो कि जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा आया था बंगाल गजट उसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पेपर्स आए जैसे द इंडिया गैजट बंगाल गैजट कलकत्ता गैजट मद्रास गोरियर द बॉम्बे हेराल्ड बॉम्बे समाचार और अगर हिंदी के बाद की बात की जाए तो सबसे पहला जो समाचार पत्र हमारे भारत में आया है वो उधन मातंड है उसे इंग्लिश में अगर समझना चाहे तो द रइजिंग सन भी कहा जाता है ये एटीन टेंटी सिक्स में आया था और इसे शुरुआत की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने किया था ये कलकत्ता से शुरू हुई थी उसके बाद तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पेपर्स आना स्टार्ट हुआ जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की बात किया जाए तो उसमें बहुत सारे न्यूज़ हैं जैसे द इकनॉमिक्स टाइम्स नव भारत टाइम्स जो कि हिंदी में है महाराष्ट्र टाइम्स जो मराठी में है और बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर्स भी हैं जैसे मलयालम लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो मलयालम मनोरमा जो केरला से निकलती है अगर हिंदी में देखा जाए तो दैनिक जागरण है और अगर आनंद बाजार पत्रिका भी है जो कि कोलकाता से निकलता है अगर हम प्रिंट मीडिया कि प्रिंट मीडिया हाउसेस के बारे में बात करें तो बहुत सारे प्रिंट मीडिया ग्रुप्स हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो गया द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है द हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप है हिंदू ग्रुप है इसके अलावा द आनंद बजाज पत्रिका ग्रुप है ये सारी मेन प्रिंट मीडिया हाउसेस हैं हमारे भारत में अगर हम मैगजींस ma, ma, की बात करें तो वनीता है जो कि मलयालम लैंग्वेज में आता है प्रतियोगिता दर्पण है वो हिंदी में है सामान्य ज्ञान दर्शन है जो कि हिंदी में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आता है मेनली जो प्रतियोगिता दर्पण और समाचार ज्ञान दर्पण इसके अलावा इंडिया टुडे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है सरस सलील फायर मलयालम में आती है और उसके बाद इसके अलावा देखा जाए तो द वीक आउटलुक ये मोस्टली लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से प्रिंट मीडिया की जो बातें हैं प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो कंपनीज हैं या फिर एजेंसीज़ हैं या जो ग्रुप बने हुए हैं उसके बारे में बताएं और कब से इसकी शुरुआत हुई वो भी बहुत अच्छी बात आपने बताया और आज में जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं करियर इन प्रिंट मीडिया के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें आपके तो पास जानकारी में होना चाहिए और इसमें मेन जो मुद्दा होता है कि इसमें जो मेन मक़सद हमारा जैसे करियर बनाने की बात आती है तो सबसे पहले हमें किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है किस तरह की बातें हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम इस फील्ड में अच्छा कर सकें अगर सबसे पहले अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हमें लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे वो ग्रामर रीजनल लैंग्वेज हो इन सब में हमारा बहुत uh, uh, कमांड होना चाहिए ताकि जो चीज़ हम लिखें वो लोगों तक अच्छे uh, अच्छे तरीके से पहुँच सके इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हम नई चीज़ों को जाने नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दें कहते हैं ना नोज़ फॉर न्यूज़ होता है होता है और हमें न्यूज़ मतलब अगर गैदर करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए विल पावर होना चाहिए हर चीज़ कुछ नया करने की इच्छा होनी चाहिए तब हम इस मीडिया लाइन में आ, टिक सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज चाहे कोई भी हो देशी है विदेशी हो किसी भी एक लैंग्वेज पे आपकी अच्छी पकड़ होती है तो आप अच्छा काम कर सकते इसके साथ और क्या होना चाहिए इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ें जितनी ज़्यादा लोगों को जाने एक इंटरक्शन लोगों को न, लोगों से बात करें हम नई चीज़ों को जाने राइटिंग कैपेसिटी राइटिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए अगर हम क्रिएटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर हमें uh, लिखने के लिए क्रिएटिविटी भी चाहिए uh, अगर हम मैगज़ीन के लिए लिखते हैं मैगज़ीन्स के लिए हमें क्रिएटिव uh, वर्ड्स क्योंकि इसमें टाइम भी रहता है क्योंकि मैगज़ीन हो सकता है कि वीकली हो फ हो मंथली हो तो इसमें हमें टाइम मिलता है इसलिए हमें राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए किसी चीज़ को विजुअलाइज़ करने की क्षमता होनी चाहिए हमारे में वैसे ही अगर न्यूज़पेपर के लिए देखा जाए तो हम न्यूज़पेपर को अगर न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं तो हमारे लैंग्वेज के अलावा हमें राइटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए साथ में अगर हम जो सोर्सेज है जैसे जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो कितनी क्रेडिबल सोर्सेज है उनके बारे में भी जानना चाहिए और दूसरी बात अगर हम फोटोग्राफी क्योंकि फ़ोटो जर्नलिज्म भी आज के समय में बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है तो हमें फ़ोटो के बारे में फ़ोटोग्राफी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से अगर हम एक फ़ोटो लेते हैं वो कई प्रकार क्योंकि कहते हैं ना कि अ फो, फोटोग्राफ स्पीक्स थाउजेंड वर्ड्स मोर देन थाउजेंड वर्ड्स तो आ, हम फोटोग्राफ के थ्रू भी बहुत अच्छी स्टोरी दे सकते हैं तो हमें वो विजुअलाइजेशन जो बोलते कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम विज़ुलाइज कर सकते हैं तो हम चीज़ों को अच्छे प्रकार से दिखा सकते हैं चाहे वो फोटो जर्नलिज़म हो और इसके अलावा अगर हम क्रिएटिव है हमें स्केचिंग स्केच sketch करना अच्छा लगता है तो हम क्योंकि मैगजींस हैं न्यूज़ पेपर इसमें हम एक और स्केच के थ्रू भी इलस्ट्रेशन के थ्रू भी हम अपना न्यूज दे सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रश्मि जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस जो कार्यक्रम को सुन रहे करियर ऑप्शन और करियर इन प्रिंट मीडिया के अगर बात करें तो कौन कौन से स्किल आपके अंदर हो तो आप इस करियर में अच्छा कर सकते है। वो हैं वो बातें हम सुन रहे थे एक तो पहली बात है कि आपकी लैंग्वेज में अच्छी पकड़ हो फिर आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी बहुत अच्छा हो और जिस तरह से जो बातें आपको बतानी है उसके लिए अलग अलग जो चीज़ें हैं जैसे फोटोग्राफ के बारे में बात बता रहे थे रश्मि जी तो फोटोग्राफी भी आप कर सकते हैं जिससे काफ़ी चीज़ें जो है आ, कम शब्दों में आप बहुत कुछ कह सकते हैं तो इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी है इन सारी स्किल्स को अगर आप डेवलप करते हैं तो इस करियर में अच्छा कर सकते हैं और बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आप जब पढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे लेकिन मुख्य जो बात मुख्य जो बातें हैं राइटिंग और आपका जो है लैंग्वेज पर कमांड ये दो चीज़ें आपके अंदर हो तो आप इसमें मोस्ट वेलकम हैं और आप अच्छा कर सकते हैं ये आपको देखना है कि जैसे कि पर्टिकुलर हम लोग किसी भी ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो हर ट्रेड में एक अलग आपकी पहचान एक रुचि आपकी होनी चाहिए तो मीडिया इन प्रिंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज में पकड़ और राइटिंग स्किल अच्छी हो तो आप आगे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हम रश्मि जी से करेंगे इसी विषय पर लेकिन अभी लेते हैं छोटा है सा ब्रेक सुनते बहुत ही ज्यादा सा गीत आप सुनना है ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडमार्क वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ रहो दो पंछी दो तीन के कबुल के चले हैं कहाँ हो दो पंछी दो तीन के कबुल के चले हैं कहाँ ये बनाएंगे एक आशिया, ये बनाएंगे एक आशिया। दो पंछी दो तीन के कहले के चले हैं कहाँ वाल देखने चले आत्म ये बनाएंगे एक आशिया ये बनाएंगे एक आशिया कुछ ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा सपना ओ, ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान हम बनाएंगे आशिया हम बनाएंगे एक आसिया हम <्वाँगा> बनाएंगे एक आसिया हम बनाएंगे एक आसिया नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और आज हम लोग बात कर रहे हैं करियर इन प्रिंट मीडिया में जैसे कि इसलिए इस, इस फील्ड में हमको अच्छा करना है इस फील्ड में हमें आगे बढ़ना है बहुत नाम कमाना है तो कौन कौन सी बातें आपके अंदर होनी चाहिए उस पर हमने डिस्कशन तो किया लेकिन अब बात आती है कि जब आपके पास ये कला है आप इस फील्ड में आपने डिग्री हासिल की या डिप्लोमा कर लिया अब जाके जॉब आपको करना है तो जॉब कौन कौन सी जगह पर किस तरह से शुरू होता है उस विषय में अभी जानकारी लेंगे रश्मि जी से प्रिंट uh, मीडिया में बहुत सारे जॉब्स हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं इसमें बहुत लोग सोचते हैं कि रिपोर्टिंग का जॉब है बस एक रिपोर्टिंग ही कर सकते हैं नहीं इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक रिपोर्टर के अलावा आप फोटोग्राफर भी बन सकते हैं एक आर्टिस्ट भी बन सकते हैं एडिटर सब एडिटर्स इनकी भी ज़रूरत होती है कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होती है अगर आप कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज रखते हैं तो आप कंप्यूटर uh, से रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं एक लाइब्रेरियन का भी जॉब होता है इसके अलावा आप एक कार्टूनिस्ट भी बन सकते हैं अगर आपके कार्टून बहुत अच्छे हैं आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कार्टून के थ्रू तो आप कार्टूनिस्ट भी बन सकते हैं इसके अलावा आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हैं अगर देखा जाए तो आप फ्रीलाइंसर का भी जॉब कर सकते हैं क्योंकि फ्री लाइंसर एक जॉब है जिसमें आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है आप मोर देन वन न्यूज़पेपर या मैगजीस के लिए आप काम कर सकते हैं और ये अभी देखा जाए तो बहुत चलन में भी है क्योंकि लोग टाइम बाउंडेशन में वर्क नहीं करना चाहते क्योंकि आपको इसमें अगर मीडिया फील्ड में आना है स्पेशली प्रिंट मीडिया तो आपको प्रॉक्सिमिटी और टाइम लिमिट की बहुत ध्यान टाइम लिमिट पे ही काम कर डेडलाइंस में वर्क करना पड़ता है तो फिलेंसर का एक ऐसा जॉब है जब आप कर, करना चाहते तो एक न्यूज़ एक न्यूज़ से ही आप नहीं बंधे रहते हैं बहुत सारे न्यूज़ ग्रूप से आप बने रहते हो और आप सभी को इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं या न्यूज़ डिलीवर uh, कर सकते हैं इसके अलावा आप एक कॉलम uh, राइटर भी बन सकते हैं आपके अगर स्पेशलाइजेशन है किसी सब्जेक्ट में तो आप रेगुलरली उसके लिए कॉलम भेज सकते हैं क्योंकि आजकल ये भी बहुत चलन में है लोग उस पर uh, लिखते हैं ऐसे कमेंट्स राइटिंग कमेंट्स भी हैं जैसे जो अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं उनके और वो टॉपिकल इशूज़ के ऊपर में आ, वो कमेंट्स भी दे सकते हैं और इसके अलावा एलस्ट्रेटर है कार्टोग्राफर्स भी होते हैं कार्टोग्राफर्स इस जो स्पेशलाइज होते हैं मैप्स एंड चार्ट्स में फोटो जर्नलिज्म की तो बात मैंने पहले भी कर रखी है तो ये काफ़ी फील्ड है जिसमें आप जॉब और फील्ड है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको पहले अपनी क्षमता को पहचानी होगी क्योंकि ये तो एक क्रिएटिविटी फील्ड क्रिएटिव ऐसा चीज़ है जो इनबॉर्न भी होता है और बिल्ड भी किया जा सकता है तो आप इसमें से जो आपको अच्छा लगता है जिसमें आप माहिर हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज जो बात आपने बताई जैसे कि शुरू से आप जो हैं छोटे स्तर से भी आप बड़े स्तर पे जा सकते हैं अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग जो फील्ड है उसमें आप काम कर सकते हैं जैसे रा, राइटिंग स्किल की अगर बात करें तो राइटिंग में आप जा सकते हैं उसके लिए आप जो है किसी भी न्यूज़पेपर से आप जुड़ सकते हैं या कंपनी से जुड़ सकते हैं और भी बहुत सारी बातें जैसे कि न्यूज़ राइटिंग के साथ साथ कार्टून की बात आ गई जैसे कॉलम की बात आ गई या फोटोग्राफी की बात हैं ये सारी चीज़ें आपके हाथ में रहता है जहां पर आप बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल बहुत सारे मीडिया फील्ड में आपको जॉब मिल सकते हैं क्योंकि पहले ज़माने में हम लोग सिर्फ़ एक दो न्यूज़ प्रिंट एक दो न्यूज़ पेपर का ही नाम सुनते थे लेकिन आज जो है डेली आप बीसो पच्चीसों न्यूज़ पेपर आपके आसपास में उनके नाम आप देखते हैं सुनते हैं तो ये सारे पेपर जो है रेनी में हैं और इसमें कहीं भी आपको जो है जॉब मिल सकता है इसके अलावा आप जो है जैसे फ्रीलांस की बात रश्मि जी कर रहे थे उस पर भी काम कर सकते हैं जहाँ पर आपको टाइम बाउंडेशन नहीं होगा किसी मैगजीन के लिए आप लिख सकते हैं आपकी जो थॉट्स हैं उसको आप किसी भी मैगजीन में शेयर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए बकाया आपकी लिखत बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका रेगुलर जो मैगजीस हमारे चलते हैं जैसे बहुत सारे मैगजीन जो है न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगजींस भी लिखा जाता है या प्रिंट होते हैं जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो बहुत सारे मैगजीन आपको जो है रेलवे बुक स्टॉल पर दिखाई देगा वो सारे जो है प्रिंट मीडिया का ही एक माध्यम है जिसमें आप अपने आप को साबित कर सकते हैं तो लिखत आपकी बहुत अच्छी हो सकती है स्टोरी टेलिंग हो सकती है स्टोरी राइटिंग हो सकती है या तो फिर ऐसे कई चीज़ें हैं इतिहास पुरानी बातों को आप लेकर नए ढंग से आप लिख भी उनके बीच में रख सकते हैं तो इस तरह का जॉब आपके लिए ऐसे अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर होता है तो आपको बहुत वेलकम करते हैं और आपको एक अच्छा पैकेज भी मिलता है तो बहुत सारी बातें हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और रश्मि जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि पूर्व में जिन्होंने प्रिंट मीडिया में बहुत अच्छा काम किया वैसे बहुत सारे लोग रहेंगे लेकिन लेटेस्ट में कुछ ऐसे दो चार लोगों का नाम बताएं जिन्होंने सफल अपना करियर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक में बनाया है जी मैं आ, क्योंकि एक लड़की तो पह, मैं एक आ, महिला से शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि आपने बरखा दत्त का नाम सुना होगा बरखा दत्त पहली एक महिला थी जिन्होंने कारगिल में जाकर के अपना न्यूज़ कारगिल में रिपोर्टिंग किया था कारगिल वॉर में और वो एन में अभी वर्क कर रही हैं बरखा बरखा दत्त है जिन्होंने आ, आ, अपनी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में ही आ, आ, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उसके अलावा देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी है जो कि टाइम्स नाओ के लिए काम करते हैं वो रामनाथ गोयन अवार्ड भी लिए हैं जिन्हें जनरलिज्म के लिए 2010 में अवार्ड मिला था स्पेशली टेलीविज़न जर्नलाज़म के लिए अगर कार्टूनिस्ट की बात की जाए तो आर के लक्ष्मण हैं उन्होंने भी बहुत सारे अवार्ड्स अपने अवार्ड्स जीता है इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रनय रॉय है रविश कुमार है रजत शर्मा ये तो मोस्टली टेलीविज़न जर्नलाज़म के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा अगर देखा जाए तो अरुण शौधरी है जिन्होंने जिनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो भी कहा जाता है और उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क किया और उन्होंने भी बहुत सारे अवार्ड्स अपने लाइफ में प्राप्त किया है एक ट्रू जर्नलिज़म के थ्रू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किन किन लोगों ने इस फील्ड में अच्छा काम किया है और उन्हें आज भी लोग याद करते हैं उनके कार्य के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन सारे लोगों को एक बार समझ ले पढ़ ले इनको सुन ले तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं और तो मैं चाहूँगा कि जैसे प्रिंट मीडिया uh, की बात हो रही है तो प्रिंट मीडिया में भी अच्छा करियर कर सकते अच्छा कमा सकते अच्छा रेपूटेशन बना सकते अपना नाम बना सकते हैं और अच्छी राइटिंग होती है अच्छी स्किल्स आपके पास होती है तो अच्छा पावर भी आपके हाथ में होता है लोग आपको सुनने लगते हैं लोग आपकी बात पर विचार करने लगते हैं तो ज़रूरी है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जब बात आती है कि करियर के बाद साथ में जुड़ती है हमारे पास कितना पे स्केल हो सकता है किस तरह की कि हम कमाई कर सकते हैं इसमें वो थोड़ा सा बताएँ इनिशियली हमको कितना मिलता है कहाँ से शुरू हो के कहाँ तक हम जा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे जहाँ तक कि अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं तो एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स इसमें अगर देखा जाए तो मिनिमम सैलरी जो है वो पाँच हज़ार से लेकर के 9000 तक एक रिपोर्टर या सीनियर रिपोर्टर को मिलता है उसके अलावा अगर आप चीफ़ रिपोर्टर हैं या सब एडिटर है तो आपको 5000 uh, से लेकर के 10500 तक का रेमोरेशन फिक्स्ड है इसके अलावा अगर देखा जाए तो एडिटर की बात किया जाए तो सेवन सात से लेकर 12000 तक अ, है लेकिन ये तो मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही करूँ अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो एज़ पर योर कैपेबिलिटी। आप कैसे काम करते हैं उसके अनुसार आपको रेमोनोरेशन सैलरी आपको प्राप्त होती है इसमें बहुत हाई स्किल हाई भी जाता है अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं या आप बहुत जाने माने धीरे धीरे आप पॉपुलर हो रहे हैं या फेमस हो रहे हैं तो उसके लिए आपको ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा सैलरी पे करती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रश्मि जी मुझे लगता है कि करियर इन प्रिंट मीडिया की बातें हमने काफ़ी चीज़ें जो है हमारे विद्यार्थी मित्रों को बताया मुझे लगता है कि इन सारी बातों को अगर आप ध्यान से रखेंगे सुनेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है आपके जीवन में आ सकती है अगर आपका रुचि है प्रिंट मीडिया में जाने के लिए तो जो चीज़ें हमने बताई हैं शायद वो चीज़ें आपके पास होगी ही और इसमें आप जितना राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल या फिर आपका जो है लैंग्वेज जो है वो उसमें कमांड हो तो आप इसमें बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम है बहुत ही अच्छा लगेगा आप इसमें अपना करियर बनाने के लिए शुरुआत में जो गवर्नमेंट पे स्केल है वो हमने बताई है लेकिन एक्चुअली में जब आप करने जाएंगे और कुछ पुराने होते जाएंगे तो आपका पे स्केल जो है बहुत ही अच्छा होता है और कुछ समय के बाद क्योंकि इनिशियली कोई भी चीज़ में आप जाते हैं तो मिनिमम से शुरू हो जाता है फिर मैगजिम तक आप पहुँचते हैं तीन चार साल में आपको बहुत ही अच्छा अनुभव आता है तो आपको बहुत पे स्किल भी मिल सकता है नाम भी आपका होता है तो अगर आप में लिखने की और लैंग्वेज की कमांड है तो मोस्ट वेलकम तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर नई बातें करेंगे नए स्केल के बारे में आपसे जुड़ेंगे आज के लिए बस इतना ही और मैं चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का और भी आ, करियर से जुड़ी कोई भी बात आपके पास अगर आप जानकारी में नहीं और जानकारी चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ रश्मि जी जुड़ी और करियर एंड प्रिंट मीडिया के बारे में जानकारी देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद रमेश जी नमस्कार दोस्तों आप समय रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी से गगन के तले जहाँ हम भिन्न हो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक तय गगन के तले जहाँ हम भिन्न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले एक है से गगन के तले सूरज की पहली किरण से